मैं कृत क्रित कृत्य भयऊ तव बणी सुनि रघुबीर भगति रस सनी रामचरण नूतनति भये माया जनित विपत सब गए मोह जलधि मोहित तुम भय मोकहनाथ विध सुख दए हो इन प्रति प्रतिपकार बंदम तब पद बारही बार श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत हो गया श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई मोहरूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हे नाथ आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए परम सुखी कर दिया मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता मैं तो आपके चरणों की बारंबार वंदना ही करता हूँ पूरन काम राम अनुरागे तुम तो समतातन को बड़ भागे संत बिटप सरिता गिर धरणि पर हितु सबन कै करणी संत हृदय नवनीत समाना कहक बिन पर कह नज परिताप दवही नवनीता पर दुख द्रवही संत पुपुनीता आप काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं हेतात आपके समान कोई बड़भागी नहीं हैं संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ऐसा कवियों ने कहा है परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं जीवन जन्म सुफल मम भय तव प्रसाद संसय सब गयु सदा मोहन जकि कर पुन पुन उमा कहें बिहंग मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया आपकी कृपा से सब संदेह चला गया मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा शिव जी कहते हैं हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं काश चरण सिर नाय करे प्रेम सहित मति धीर गरुण वै कु समागम कृपा न हो ये सो गावि बेद पुराण उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम से ही नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब को चले गए गिरजा, हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता ऐसा वेद और पुराण गाते हैं कहे कहेऊ परम पुनीत इतिहास सुनत श्रवण छूट ही भवपासाऊ प्रणत कल्प तरु करुणापुंजाऊ उपजय प्रीति राम पद कंजाओ मन क्रम वचन जनित यघ जाय जे कथा श्रवण मन लाए तीर्थाटन साधन समुदाय विराग ज्ञान निपुना मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मख नाना भूत दया दिज गुरु सेवकाए विद्यानय विवेक बड़ाए जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी सौ रघुनाथ भगति सुते गाए राम कृपा का एक पाए अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ प्राणियों पर दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं हे भवानी उन सब का फल हरि की भक्ति ही है किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है मुंडी दुर्लभ हरि भगति नर पाविना प्रयास देह कथा निरंतर सुन मान किन्तु विश्वास किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं